जय श्री कृष्णा आज हम अध्याय नौ में श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी से क्या कहा गरुड़ पुराणिक में यह आज हम आप आपको ज्ञान देने जा रहे हैं गरुड़ जी ने पूछा आपने आतुर काल का जो दान है उसके पूर्वक विस्तार पूर्वक कहा जैसे पहले के अध्याय में है हे प्रभु मरते हुए प्राणी के कृत्यों के समय कहिए कि मरते हुए प्राणी के साथ क्या किया जाना चाहिए जब ये पता चल जाए कि हमारे घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है तब क्या करना चाहिए तब भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़ सुनो देह त्याग उस सुविधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य को प्राप्त करते हैं संसार में जब देही कर्म वश अपने शरीर का त्याग का अवसर जाने यानी कि जब समझ में आए कि इनकी मृत्यु होने वाली है उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे यानी तुलसी जो है उनके तुलसी जी अगर घर में तो उनके समीप एक गोबर का छोटा सा एक आप मंडल बना लीजिए मंडल यानी कि छोटा सा स्थान बना दीजिए लीप कर उसमें तिल को फैलाकर कुछ डालें उसमें हल्के से तिल्लियाँ डाल के कुश बिछा दें तब श्वेत आसन पर शालीग्राम स्थापित करें शालीग्राम भगवान की एक स्थापना कर दीजिए नहीं हो तो सिम एक साधारण सा पत्थर रख के शालीग्राम रूप में उन्हें स्थापित कर दीजिए पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालीग्राम की शिला है उसके समीप मरने से प्राणी की निश्चय मुक्ति होती है संसार के, के, के प्राण को छोड़ता है उस सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देखते हैं तुलसी का दल मुख में रखकर तिलकुश के आसन पे मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोग को जाता है यानी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी जी पत्तियां डालना चाहिए या मृत्यु हो गई है तब भी डालना चाहिए भगवान के, इसलिए पवित्र है इस कारण तिल से असुर दानी भाग जाते हैं हे गर्भ मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है कुश जो होती है इससे उनके स्पर्श इस मे मनुष्य स्वर्ग लोग को जाते हैं कुशा के मूल में ब्रह्म मध्य में जनार्दन और अग्रभाग नोक में शंकर देव स्थित देवता कुश में हैं कुश जो घास होती है उसका भी हम वीडियो में फोटो दिखा देंगे इससे कुश अग्नि मंत्र तुलसी ब्राह्मण और गो ये बारम्बर काम में लगने पर भी अपवित्र नहीं होते कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है मंत्र गौ और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछौने से संस्कार के हुए स्थान में भूमि पर उस व्यक्ति को सुलवे जिनकी मृत्यु होने वाली हो अंतरिक्ष को त्याग करें भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दें यानी अगर जो व्यक्ति पलंग पे सो रहा हो तो उसे जमीन पे पर सुास की घास की यानी कि आसन बना के ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं इससे मंडल मंडल यानी की जो बनाना है गोबर से बिना लिपि जाने वाली सब भूमि पवित्र होती है जैसे टाइल्स लगे हुए पक्की जगह है तो उसको पवित्र वो तो है ही है जो लीपी जाती है फिर लीपने से पवित्र हो जाती है पिशाच राक्षस भूत प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं यानी ये खाट में आ सकते हैं जो चारपाई होती है पलंग होता है इससे अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावे यानी कि गोबर से लिप के या साफ़ करके भूमि उसी पे ये सब चीजें करानी चाहिए इसके पश्चात तो उस, उस आतूर को लीपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले यानी सोने की कोई छोटी सी बाली हो आपके पास या कोई भी छोटी छोटा मोटा सोने का टुकड़ा छोटे कोई भी आपका अगर है तो वो उनके उसके मुंह में डाल दें अगर मृत्यु हो गई है तब भी डाल दें क्योंकि तकरीबन एक घंटे तक मृत्यु होने के बाद एक घंटे तक भी मस्तिष्क में प्राण रुके हुए होते हैं तो आप मुँह में जो भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई घर में उनके मुँह में सोने का कोई भी छोटा सा या लॉन्ग सबसे बढ़िया होती है ज्यादातर लॉन्ग डाल देते हैं सोने की कान में पहनने की या नाक की हो वो डाल सकते हैं आप धोके उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डालें फिर शालीग्राम विष्णु चरणामत पिलावे शालीग्राम शिला के जल को जो बिंदु पीता है वो सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है उसके पश्चात महापात को नाश करने वाले गंगा को पिलावे वह गंगा सब तीर्थों में किए हुए स्नान दान के पुण्य फल को देने वाला है कायों को शुद्ध करने के लिए एक हजार व्रत करने वाले और गंगा पीने वाले दोनों बराबर है हे hey, गुण जैसे अग्नि को पाकर रूई का ढेर जल जाता है वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है नष्ट हो जाता है जो सूर्य की किरणों से त्रप्त तो गंगा जल पीता है वह सब यौनियों से छूट कर हरी लोक को जाता है नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है किंतु गंगा जी का दर्शन स्पर्श पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है गंगा सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है इसलिए संसार से तनने वाले उसी जल को पी जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है वह मरने उमार, पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं अथवा गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करें गंगा जल पीवें उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद भागवत की कथा सुने श्रीमद भागवत का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा चौथा श्लोक जो अंत्य समय में पड़ता है वह ब्रह्मलोक से भी कभी नहीं लौटता वेद तथा उपनिषद के पाठ और शिव तथा विश्व रोज से ब्राह्मण छत्री और वैश्यों की मुक्ति कर मुक्ति मरने के पाश्चात हो जाती है यानी कि जो शास्त्र है हमारे पुराण हैं इनको जो पठन पाठन करता है उनकी मुक्ति होती है पाप कर्म करते हैं उसके बाद भी उनको मुक्ति प्राप्त होती है हे गुरुड़ प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करें और विरक्त द्विजमात जो आतुर सन्यास लेवे जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया ऐसा कहता है वह मरकर विष्णु लोग को जाता है भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार आतुर कार्य किया की वो, वो मृत्यु हो रही है दोनों कान इन सात द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं ये ध्यान से सुनना की जब मौत होती है तो आत्मा कहाँ से निकलती है जिन लोगों के मुख मुख से आख से नाक से और दोनों कान इन द्वारों से सुकृति लोग जाते हैं मतलब अच्छी आत्माएं जाती हैं प्राण छोड़ते हैं और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं यानी कि तालु से जो जिनकी आत्मा निकलती है वो योगी लोग होते हैं अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है इस प्रकार काल से आह शरीर ईश्वरीय रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन जुगुप्सि अस्पृश्य शीघ्र ही दुर्गंधयुक्त तथा निंदित हो जाता है शरीर की अवस्था क्रमी विष्ठा और भस्म रूप से तीन प्रकार की होती है और क्षण विध्वंस सोने वाले शरीर पर द्वारा क्यों गर्व किया जाता है वह जल जल, तेज तेज, पवन पवन आकाश, आकाश, आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप अजन्मा अमर आत्मा देह स्थित है इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ काम प्रेम आदि तथा कर्म रूप कोष से युक्त होकर पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है जैसे घर जल जाने पर ग्रही दूसरे घर में प्रवेश करता है तब किंकणी जाल की मालास वाले विमान को लेकर चलते हुए चामड़ों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृतकृत प्राणी को विमान में बैठा स्वर्ग को ले जाते हैं सुंदर दिव्य देहदारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है और महानुभाव पुरुष दान के प्रताप प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभूषण सुयुक्त देवताओं से पूजमान हो सके देखिए इसमें निवास करता है इसमें यह दिया गया है कि जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और जो सही तरीके से पुराणों का शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं जैसे अभी आपने ये जो सुन रहे हैं गरुड़ पुराण के अध्याय ये भी पुण्यदायी होता है साथ में जो भी छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं अब इसमें तो क्या जल्दी जल्दी जैसे हमने बता दिया आपको सभी अध्यायों का एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें पूरी गरुड़ पुराण के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जैसे कि मृत्यु के समय तुलसी दल या स्वर्ण जो होता है वो मुंह में डालना चाहिए गऊ माता का दान करना चाहिए तो एक वीडियो पूरा ऐसा बना देंगे जिसमें गरुड़ पुराण के सारे महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे इसमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है जब हमें लगता है कि हमारे घर में कोई तड़प रहा है उसकी मृत्यु आने वाली जैसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं और बहुत दिन से भोग रहे हैं तकलीफ कष्ट भोग रहे हैं अपने को लगता है कि अब इनका निकट आ गया है अंत समय तो उस समय जो क्रिया करनी होती है उस में बताया गया है गरुड़ पुराण के अध्ययनों में और यदि मृत्यु हो गई आपके आंख के सामने तो उसके बाद भी आत्मा जो रहती है तकरीबन एक घंटे तक शरीर में रहती है तो उस समय आप ये सब कर सकते हैं आपने देखा मृत्यु हो गई आप मुंह में उनके सोने का एक लोंग डाल दीजिए तुलसी दल डालिए तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए गंगा जल पिला दीजिए तो इससे जो आत्मा रहती है उसको विष्णु लोग की प्राप्ति होती है ये स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है हम और आप नहीं कह रहे स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है तो ऐसा करना चाहिए और उसे जो कुश होती है कुछ जो घास होती है जब आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद आप लेकर आते हैं उस घास को तो उसको अगर आप जैसे पहले से रला के रखते हैं और आपको लगता है कि मृत्यु होने वाली है तो उसका आसन बना के जमीन पर अगर उस पर लेटाते तो और उस पर प्राण छूटते हैं तो भी मृत्यु होने पर उनको मुक्ति निश्चित होती है अच्छा देखिए भगवान विष्णु ने कितना अच्छा मनुष्य जीवन के लिए कितना अच्छा उपकार किया है कि ये तो कहा कि पाप का जो कर्म भोगना पड़ता है लेकिन उससे बचने के कितने सारे रास्ते बता दिए हैं कि आपको कैसे आप पाप हो गए गलती से तो उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है ये कृपा है प्रभु की कितने अच्छे आप उनको आ, आसान से तरीके बताएं कि अगर गलती पाप हो भी गए हैं तो उनसे से मुक्ति मिल सकती है हमें बस जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए अब देखिए जो अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ा ही नहीं है जो सिर्फ काम पैसा घर परिवार में फंसा है और जो अध्यात्म से नहीं जुड़ा उसको तो मुक्ति मिलना मुश्किल है जो पाप किए हैं वो भोगने पड़ेंगे लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ जाते हैं जिनको इस तरह का ज्ञान मिल जाता है कि हम कैसे बाहर निकलते हैं उनको देखिए कितने आसानी से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है मतलब कि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें हर चीज़ का उपाय दिया है अब देखिए इसमें कोई पैसे तो लगे नहीं अब आपने ये वीडियो सुना वीडियो सुना इसका पुण्य आपको प्राप्त हुआ आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी पता चली इसका कोई पैसा तो आपका खर्च हुआ नहीं ना ही आपको कहीं जाके आपको हजारों रुपए देने पड़े पर कितने अच्छी ज्ञान की बात हमें इस पुराण से गरुड़ पुराण से प्राप्त हुई नवे अध्याय से जिससे कि हम अपने जीवन को ऊँचा उठा सकते हैं तो ऐसे ही जो भी हम यहाँ पर जानकारी देते हैं साधनाओं के अलावा भी जो ऐसे वीडियो देते हैं उनको आप ध्यान से देखिए करिए उन्हें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं तो गरुड़ पुराण के मागे भी अध्याय जो है उनके भी वीडियो बनाएंगे एक के बाद एक और कोशिश करेंगे कि अगले तीन से या चार दिन में पूरे गरुड़ पुराण के अध्याय के जो वीडियो बन जाए और आपको पूरी ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाए जय श्री कृष्णा